आनय प्रथम प्रकाश दूसरा मंत्र मूल मंत्र स्तुति विषय। ओम मूलमंत्रस्तुतिषय ओ अत यज रनदातम ऋग्द एक, एक, एक, एक। व्याख्या हे वंदेश्वराग्नि आप ज्ञान स्वरूप हो आपकी मैं स्तुति करता हूं सब मनुष्यों के प्रति परमात्मा का यह उपदेश है हे मनुष्यों तुम लोग इस प्रकार से मेरी स्तुति प्रार्थना और उपासना आदि करो जैसे पिता व गुरु अपने पुत्र व शिष्य को शिक्षा करता है कि तुम पिता व गुरु के विषय में इस प्रकार से स्तुति आदि का वर्तमान करना वैसे सबके पिता और परम गुरु ईश्वर ने हमको कृपा से सब व्यवहार और विद्यादि पदार्थों का उपदेश किया है जिससे हमको व्यवहार ज्ञान और परमार्थ ज्ञान होने से अत्यंत सुख हो जैसे सबका आदिकारण ईश्वर है वैसे परम विद्या वेद का भी आदिकारण ईश्वर है हे सर्वह हितोपकारक आप सब जगत के हित साधक हो हे hey, यज्ञ सब मनुष्यों के पूज्यतम और ज्ञान यज्ञ आदि के लिए कमनीयतम हो ऋत्विजम सब ऋतु वसंत आदि के रचक अर्थात जिस समय जैसा सुख चाहिए उस सुख के संपादक आप ही हो होतारम सब जगत को समस्त योग और क्षेम के देने वाले हो और पहले समय में कारण में सब जगत का होम करने वाले हो रत्नधातमम रत्न अर्थात रमणीय पृथ्वी आदि के धारण रचन करने वाले तथा अपने सेवकों के लिए रत्नों के धारण करने वाले एक आप ही हो हे सर्वशक्तिमान परमात्मन इसलिए मैं वारंवार आपकी स्तुति करता हूं इसको आप स्वीकार कीजिए जिससे हम लोग आपके कृपा पात्र होके सदैव आनंद में रहें पदार्थ अग्निम हे वंदेश्वर ज्ञान स्वरूप अग्नि आपकी ई ये मैं स्तुति करता हूँ पुरोहितम सर्वहितोपकारक सब जगत के हित साधक की यज्ञ सब मनुष्यों के ज्ञान यज्ञादि के लिए देवम पूजनीयतम कमनीयतम की ऋत्विजम सब ऋतु वसंत आदि के रचक अर्थात जिस समय जैसा सुख चाहिए उस सुख के संपादक की हो तारम समस्त जगत को सब योग और क्षेम के देने वाले की प्रलय समय में कारण में सब जगत का होम करने वाले की रत्नधातमम, रत्न अर्थात रमणीय पृथ्वी आदिकों के धारण रचन करने वाले की अपने सेवकों के लिए रत्नों को धारण करने वाले की अन्वय हे वंद जैन स्वरूपाग्ने अहम यज्ञरोत्ज होता अग्निं दिवे